आज 26 सितंबर 2013 गुरुवार का शुभ दिन है आप सबका आश्रम में स्वागत हम लोग जो पिछली बार अंतिम रूप से जो कड़ी पढ़ी थी वहां से शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं हमने पढ़ा था कि इश्यत इति वैद्यत इति संपाद्यत इति च भाव स्वरूपेण अपरामृष्टम यद्यपि तु नभ प्रसून वत्सम इसका मतलब हमने पढ़ा था कि जो चाहा जाता है ईश्य जो चाहा जाता है वेद्य जो जाना जाता है और संपाद्य तिथि या ना जो संपादित किया जाता है जो संपादित किया जाता है वही इस ब्रह्मांड में अस्तित्व है और इससे अलग जो ना तो जाना जा सकता है न किया जा सकता है ना चाहा जा सकता है वो अवस्तु है यानी उसका संसार में कोई अस्तित्व तो नहीं है यह क्यों हम ये बता रहे हैं इसका बताने के पीछे मूल गुण उद्देश्य क्या है कि ये पूरा यूनिवर्स यानी पूरा ब्रह्मांड एक है इसके अंदर जो भिन्नता दिखाई दे रही है वो हमारा भ्रम है जैसे दो उंगलियां एक दूसरे को भिन्न हो और एक दूसरे को दुश्मन समझे ये जाने बगैर के हम एक ही अंग एक ही शरीर के अंग हैं वैसे ही हम पूरे ब्रह्मांड में जो भिन्नता दिखाई दे रही है हमारे माया के भ्रम की वजह से है पूरा ब्रह्मांड अपने आप में शिव स्वरूप है शिव के दर्शन करने के लिए मात्र आंख खोलो सब कुछ जो कुछ दिखाई दे रहा शिव स्वरूप है और उसके अंदर जो शिव स्वरूपता है वो सर्वोत्तम रूप से हमारे अहम में प्रकट है जिस रूप में हम मैं अपने आप को पहचानता हूँ जो मैं कहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ये जो मैं है जो मैं फैक्टर आई फैक्टर है यही वास्तव में शुद्ध चेतना है और वही ब्रह्म है और उसी की, की सब कुछ विकसित सृष्टि है उसी से सृष्टि का विकास हुआ है अपने आप में जो मैं फैक्टर है जो मैं हूं बस वही मेरा अपना वास्तविक परिचय है और उसमें जब हम एक कभी कभी हमारे एक बड़ा भ्रम सा पैदा होता है कि हम अहंकार को ईश्वर बोल रहे हैं जो मैं बोलता है हम तो कहते कि मैं मैं करता है तो उसका नाश हो जाता है जो मैं बोलता है मैं का नाश हो जाता है। और तुम एक बोलते हो कि मैं ही शिव है मैं ही ईश्वर है मैं ही ब्रह्म है तो ऐसा क्यों कि हम एक तरफ तो बोलते हैं कि मैं का नाश हो जाता है एक तरफ बोलते हैं कि मैं ही ईश्वर है तो फिर ईश्वर का कैसा नाश हो जाता है यहां हम हम कहते तो हैं अहंता अहंकार अहंकार का आध्यात्मिक पहलू यह है कि वो वही अहंकार ही शिव है जिसको मैं बोलता हूं मैं स्वयं को मैं के रूप में जानता हूं वह शिव है और दूसरी तरफ मैं कहूं कि जब मैं मैं करता हूं तो मैं अहंकार का वाचन करता हूं दोनों में फर्क है फर्क यह है कि आध्यात्मिक दृष्टि से जब मैं की बात करता हूं तो मैं अपनी चेतना को पहचानता हूं इस निर्जीव शरीर में रहने वाली जो एक चेतना है उस चेतना को पहचान रहा हूं उस चेतना की बात कर रहा हूं और वही चेतना आप में भी है आप में भी और हर एक में है वही चेतना शिव है लेकिन जब मैं अहंकार की बात करता हूं लौकिक अहंकार की बात तब मैं इस शरीर को आत्मा मान बैठता हूं यह शरीर मैं हूं और इस शरीर से मेरी जब अहंता जुड़ती है तो फिर मेरे अहंता से इदनता भी होती है कि यह शरीर मैं हूं ये शरीर मैं नहीं हूं मैं अच्छा हूं यह बुरा है मैं उच्च हूं यह नीचे मैं ज्ञानी हूं यह अज्ञानी मैं साहूकार हूं यह चोर है इस तरह हमारे जो भिन्नता की दृष्टि तब पैदा होती है जब हमारे शरीर से हमारी अहंता जुड़ जाती है। जब ये शरीर को हम अपना मानते हैं और हम भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं जब इस शरीर के प्रति मोह और अन्य शरीरों के प्रति विमोह की दृष्टि होती है। मोह और घृणा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जब किसी से मोह होगा तो किसी से घृणा भी होगी अगर किसी से मोह नहीं तो किसी से घृणा भी नहीं तो इसी तरह उस अहंकार को हम नाशवान मानते हैं जब वो कोई अपने शरीर को आत्मा मानता है इस शरीर के अंत रखता है अपन इस बारे में एक बार और चर्चा उस बारे में भी करी थी कि कृष्ण ने अर्जुन को क्यों युद्ध में लगाया शायद स्मरण हो आपको अच्छी तरह से है ना क्योंकि वो तो संन्यास लेके जाने वाला था और मन में बड़ा भ्रम आता है कि कृष्ण जो लड़ाई करवाता है झगड़े करवाता है और हम उसकी पूजा करते हैं तो कई लोगों को भ्रम है हम तो बाल कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, बड़े कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हैं। वो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण की कैसे पूजा करें वो तो लड़ाई झगड़ा करवाने वाला आदमी है ना ये हमारा अत्यधिक अज्ञान का भ्रम है हमारे अज्ञान की वजह से हम ऐसा बहुत बोलते हैं क्योंकि अर्जुन ने जब हथियार डाल दिए थे तो वो इसलिए नहीं डाले थे कि वो अपने आप को कमजोर मान रहा था या अपने आप को अक्षम मान रहा था या मरने से डर रहा था नहीं वो मरने से डर रहा उसको यह था कि सामने जो मेरा दुश्मन है उसमें मेरे काका हैं, मामा हैं, बाबा हैं, ससुर हैं चाचा है मोसी बुआ है उनके घर परिवार के लोग हैं तो उसको सारे रिश्तेदार लोग दिखाई दे रहे थे और इसलिए वह हथियार डाल रहा था। तो उन्होंने कृष्ण ने यह बताया कि अगर तुम इस जगह के ऊपर अगर मान लो दूसरे राक्षस आ जाते तो तुम तो लड़ाई करने के लिए उद्धत हो जाते तुमको तो मार भगाते लेकिन तुमको अब इसमें मामा काका बाबा तो बोले मामा किसका चाचा किसका गुरु किसका इस शरीर का इस शरीर के रिश्ते से वो मामा इस शरीर के रिश्ते से ससुर इस शरीर के रिश्ते से चाचा तो तुम जब तक इस शरीर को अपना मानोगे इस शरीर में अपनी अहंता बनाए रखोगे तब तक वो तुम्हारे मामा चाचा बुआ बुवा है सब हैं और जिस दिन तुम्हारी शरीर से अहंता मिट जाएगी तब तुम इस मातृभूमि के रक्षक और सामने कौन खड़ा है आत्ता ही बाहर से आने वाला दुश्मन तुम इस मातृभूमि के लिए अपने शरीर जान की चिंता नहीं करोगे हार जाने के बाद भी सुयश होगा और जीत जाने के बाद भी स्वयश होगा हारोगे तो मातृभूमि की रक्षा करते हुए तुम शहीद हो गए अगर जीत जाओगे तो ठीक है तुमने मांगा करते हो आत्ताइयों को मार गिराया दोनों तरफ से आपका स्वयश है और तुम्हारा जो जन्म हुआ है क्षेत्रीय धर्म में तो तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम आने वाले मातृभूमि पर आने वाले आक्रमण को नष्ट करो तो इस तरह उन्होंने उसको झगड़े में प्रवर्तन नहीं किया वरण उसकी झूठी अहंता का नाश कर उसको वास्तविक अहंता का, का परिचय करवाया कि तुम वास्तव में चेतन स्वरूप हो और तुम्हारा इस शरीर में रहते हुए मात्र तब ही कर्मफल होगा जब तुम इस शरीर से अहंता रखोगे शरीर से अहंता रखोगे और सोचोगे अच्छा ये इसको मारो अच्छा ये चाचा लगता है इसको मत मारो अच्छा ये अपना कुछ नहीं लगता इसको मारो तब तुम निश्चित रूप से पाप के भागी बनोगे क्योंकि उस समय तुमने इस शरीर की आनता से जुड़ी हुई वस्तुओं को एक तरफ रखा और उससे न जुड़ी हुई चीजों को दूसरी तरफ रखा और इस तरह तुमने अन्याय किया लेकिन जब तुम आता ही फिर कोई भी हो न्याय की राह में जो भी आता है वो मेरा मेरा दुश्मन और जो सत्य की ओर है वो मेरा अपना इस तरह से अगर आप करोगे तो फिर तुम सामने वा कोई गुरु हो चाहे चाचा बाबा हो वो सबको मेरे दुश्मन है क्योंकि वो उस तरफ खड़े हैं जहां अन्याय खड़ा है इस तरह से उन्होंने उसके शरीर अहंता को हटाया तो इस प्रकार की भावना का एक मंदिर है बड़ौदा के पास है जिसका नाम है काया कायावरोहण शरीर से उतरना काया अवरोहण शरीर से उतरना अरे हम अपने शरीर के अहंता पर बैठे हुए हैं शरीर के रथ पर बैठे हुए हैं और इस शरीर को अपना मानते हैं कायावरोहण होने के बाद हम अपनी चेतना को स्वयं मानेंगे और हमारे संसार में जो अपना विकास है उसको अपना स्वयं का विकास मानेंगे तो इस तरह हमने ये वाला पिछली बार पढ़ा था कुछ हद तक उसको है और जो हाँ और वहाँ हाँ क्या है क्या तो क्या है, क्या है? सभी देवी देवताओं के चारों धाम के की मूर्तियां हैं सभी देवता लेकिन उसके जो मूल भावना बहुत कम लक्ष्य समझ पाता जो भावना है ना हाँ? वो वही है जो कृष्ण की उस समय थी जब गीता सुनाना शुरू की थी भावना वही थी कि शरीर से उतरो अपने आप को चेतना मानो और अपने कर्तव्य रात पा करा। तुम कैसे मानते हो कि तुम इसको मार तो मारने तो हो? मारने का मारने का पाप तुमको तब लगेगा जब तुम इस शरीर को अपना मानोगे और मारने वालों को ये बालक मैंने इसको मारा भाई तुम अपने आप को अपने कर्तव्य से जुड़ा के अपने इसके कई उदाहरण लिए थे जैसे कि एक सैनिक भी दुश्मन को मारता है वो पाप का भाग्य नहीं बनता इसके अलावा जब अगर आप अपनी कोई ड्यूटी दे रहे हो उस ड्यूटी देते वक्त आप एक पोस्टमैन आता जैसे आपके लिए पार्सल आता है उस पार्सल में बम भी हो सकता है उस पार्सल में गुलाब के फूल भी हो सकते हैं, उस पार्सल में कोई पत्र भी गिफ्ट भी हो सकती क्या है पर उसको क्या लेना उससे वो अपनी ड्यूटी कर, कर रहा है वो अपनी ड्यूटी करते हुए तुमको देता है उसमें क्या उसको पाप पुड़ने का भागी बनेगा वो बिल्कुल भी नहीं बनाया क्यों नहीं। क्यों उसने उस अहंता से काम नहीं कर रहा है कि इसमें गुलाब के फूल वाले गिफ्ट है तो डॉक्टर साहब को दे दो और इसके अंदर खराब चीज है तो कमल भैया को दे दो उसने कोई भेदभाव नहीं किया जिसको जो देना है उसको दे दिया उसने इस अहंता से नहीं दिया कि मैं कर रहा हूं और मैं किसको क्या दूंगा उसका कोई निर्णय नहीं है उसमें तो जब उसकी कोई अहंता नहीं है तो निश्चित रूप से पाप पुण्य का भाग्य नहीं मिलेगा तो उसी भावना से जब हम कोई कार्य करेंगे तो उसका नाम हमारे गुरुदेव दिया माई मास्टर्स जब है ना कि मेरे स्वामी का कार्य तो मैं जब मेरे स्वामी का कार्य समझ के सब काम करूंगा तो मुझे किसी तरह की अंता नहीं होगी क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं ये मेरे स्वामी का आदेश है इसलिए मैं कर रहा हूं तो उस तरह तुम कभी भी अपने पाप पुण्य के भागी नहीं बनोगे और पाप पुण्य के भागी कब बनोगे जब बोलोगे ये मेरा काम है ये तो मैं करूंगा और उसमें फिर अपनी रुचि से करोगे हर में बंदूक तो उसको मारोगे जो तुमको पसंद नहीं है जो तुमको पसंद है उसको नहीं मारोगे तब तुम अपनी काया पर अवस्थित हो और तुम काया से अवरोहित हो गए तो अपने कर्तव्य के मार्ग में जो भी आएगा फिर अपना परिचित हो मित्र हो रिश्तेदार हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और दुश्मन भी अगर सही कार्य कर रहा होगा तो आपको वो आपकी तरफ होगा अब इसके आगे जैसे मतलब तुमने बता दें ईश्वर तिथि वैद्य तिथि ने सर वही चीज अस्तित्व में है जो जानी जा सकती है की जा सकती है या इच्छित हो क्योंकि ये सब ब्रह्मांड एक ही है तो ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती जो जानी नहीं जा सके की नहीं जा सके या इच्छा नहीं करी जा सके जिसकी क्योंकि हम सब उसी एक ही मिट्टी के बने हुए अलग अलग तो चक्ति, चक्ति इच्छा, इच्छा शक्ति और तीन और शक्तियों से स्वतंत्र शक्ति, तो शक्ति से तीन शक्तियां बनी पहली बनी इच्छा शक्ति इच्छा शक्ति थी इस ब्रह्मांड को बनाने की इच्छा उसके दो हिस्से हुए ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति से अहंता बनी चेतना बनी मैं हूं जो सब भिन्न भिन्न सब जीव जंतुओं के अंदर मैं के रूप में समाई हुई है और क्रिया शक्ति से संसार की समस्त वो चीजें बनी जो मैं देखता है प्रमे और प्रमाता मैनेजमेंट का आता है जैसे इच्छा शक्ति कोई चीज की इच्छा हुई हाँ हाँ इच्छा हुई उसके बारे, बारे में आप नालेज नाले इकट्ठा करो, नाले करो नाले और फिर एग्जीक्यूट एग्जिक्यूट करोक्यूट गीता में तो पूरा मैनेजमेंट मैनेजमेंट के कोर्स में गीता पढ़ाया पढ़ाई है दुनिया भर में आजकल तो इसके आगे शक्ति त्रिशुल परिगमन योगेन, न समस्तमी परमेश शिव नामनी परमार्थे विसृज्यते देवदेवेन। शक्ति त्रिशुल के साथ समापत्ति कर देवों के देव सब विसर्जित कर परमेश्वर शिव नामक पदार्थ में अर्पित कर देते हैं इसको अपन पिछली बार संक्षेप में देख चुके हैं और संक्षेप में देखने लायक ही है कि शक्ति त्रिशुल त्रिशुल में शक्ति, ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति और उसका जो त्रिशूल का जो हत्ता है वो है हमारी स्वातंत्र शक्ति जिसका स्वामी है शिव जिसको उसने था रखा है और इसे तीनों शक्तियों तीनों त्रिशुल के तीन जो शूल हैं उन शूलों से समस्त संसार निर्मित है और जब हम इस यात्रा को उल्टी दिशा में करते हैं यात्रा दो दिशा में होती है एक है संसार की दिशा एक है शिव की दिशा जब संसार की दिशा में यात्रा करते हैं जैसे अपना व्यवसाय करते हैं काम धंधा करते हैं नया काम करते हैं नया प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं नई बिल्डिंग बनाते हैं नया सामान खरीदते हैं अने उसका कोई अंत नहीं फिर एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस पैदा करते हैं और धन से और धन पैदा करते हैं तो ये हमारे संसार की यात्रा है एक हद तक इस संसार की यात्रा जीवन यापन करने के लिए आवश्यक है तभी हम कहते अन्न दे यश दे मुझे ब्रह्म और चस्व संपन्न बना मेरे दुश्मनों का नाश कर जैसे हमने चार प्रार्थना है वेद की ना? तो सबसे पहले वो पहली प्रार्थना है कि अन्न दे क्योंकि मुझे संसार यात्रा में उतनी क्षमता दे कि मैं अपना और अपने परिजनों का पेट पाल सकूं ताकि मैं फिर आगे बढ़ के तेरी ओर आ सकूं क्योंकि संसार की इतनी यात्रा तो करना मेरी मजबूरी है जबकि मैं घर परिवार की देखभाल कर सकूं उनका पोषण कर सकूं मुझे अन्न दे मुझे यश दे मेरा जीवन अगर यशस्वी होगा तभी मेरे हृदय में सभी तरह की सुमंगल सु कामनाएं हृदय में पैदा होगी ईश्वर को जानना चाहूंगा तेरी ओर आना चाहूंगा लोगों का को भी तेरी ओर प्रेरित करूंगा तू मुझे यश दे मेरे दुश्मनों का नाश कर मेरे दुश्मन क्या है अत्यधिक मोह जो मुझे संसार में खींचते चले जाएगा खींचते चले जाएगा कभी वो तेरी ओर लौट नहीं मिलेगा एक बिल्डिंग होगी तो 10 की इच्छा होगी 10 होगी तो 100 की इच्छा होगी एक फैक्ट्री होगी तो दो की दो होगी तो चार फैक्ट्री की इच्छा होगी और न ये आप हम अपने आप में भी अंतावलोकन करें कभी अंतर चेतना में तो सचमुच में ऐसा ही है हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते जैसे मतलब वासना दुष्पुर है महात्मा बुद्ध बोलते थे ना वार्सना दुष्पुर ऐसे ही कभी इच्छाएं कभी संतृप्त तो हो नहीं पाती वो इच्छाओं से इच्छाएं पैदा होती चली जाती हैं एक इच्छा की पूर्ति से दूसरी इच्छा पैदा होती इस तरह संसार ज्यादा चली जाती तो ये हमारा मोह क्या है हमारा दुश्मन है हमारे हृदय में किसी के प्रति मोह किसी के प्रति घृणा और, और कुछ और कुछ और कुछ पाते रहने की कामना मैंने अभी तो बताया गलत नहीं है पर किस हद तक जिस हद तक मैं अपना और अपने परिजनों को ठीक से पाल सकूं ठीक उसके बाद क्या उसका अंत है क्या अंत है बताओ मेरे को नहीं है, नहीं है।, नहीं है। मन में आगे बढ़ने की इच्छा तो बिल्कुल कहां तक अंबानी तक की भी इच्छा समाप्त नहीं हुई अभी क्या हो गई उनके पास तीन लाख करोड़ की एक एक के पास प्रॉपर्टी है ना क्या उसके बाद मन संतुष्ट हो गया नहीं, नहीं होना। तो फिर इच्छा की हद बताओ मैं कहां था क्या जीवन समाप्त हो जाएगा उस इच्छा के करते करते ही और उसके बाद में उन अधूरी कामनाओं का लेकिन फिर अगले जन्म लेंगे और उधर ही मूरेगा हमारा परिधि की तरफ हम फिर और आगे उसी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे इससे ज्यादा क्या समय रहते अगर हम वापस केंद्र की ओर नहीं मुड़े जो अपने मूल स्रोत को नहीं देखते हैं हम अपने शिव को नहीं देखते हम अपने अपने ओरिजिन को नहीं देखते हैं समय रहते है, तो फिर हम से बड़ा पापी कोई भी नहीं क्यों इस पाप का जन्म हमको चौरासी लाख यूनि में भुगतना पड़ता क्यों भुगतना पड़ता है कि समय रहते मानव जीवन में तुमको विवेक शक्ति दी समझ दी अवसर दिए और उसके बावजूद तुमने सिर्फ वही यात्रा जारी करी जिस यात्रा को शेर भी करता है छिपकली भी करती है चूहा भी करता है घर बनाता है बच्चे पैदा करता है और मर जाता है और फिर भी वो पाप का भागी क्यों नहीं बनता पहली बात तो उसके पास विवेक शक्ति नहीं चूहे के पास दूसरी बात उसको कभी ये लालसा नहीं हो कि दस बीस बिल बना लो उसके एक बिल बन गया तो वो संतुष्ट है उसके पास कभी भी वो लालसा नहीं होती कि मैं बहुत सारे बिल बना लू सांप कभी नहीं कहता कि मेरे को 50 जगह मेरा जगह जगह होना इंदौर में भी एक बिल होना एक बिल महेश्वर में भी होना एक बिल वो जंगल में भी होना फार्म हाउस की तरफ ऐसा तो नहीं होता लेकिन हम में वो भावना भी कभी संतुष्ट नहीं होती हम में आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा होना चाहिए लेकिन उसकी एक सीमा तय करना जरूरी होता है कि उस सीमा से हम फिर लौट जाएंगे लेकिन उस सीमा तक जाते जाते हमको बड़ी सीमा दिखाई देती है उस बड़ी सीमा तक जाते जाते और बड़ी सीमा दिखाई देती और वहां पर हमारा प्राणांत हो जाता है और जब प्राणांत होता है तो हमारे हृदय में एक और बड़ी सीमा की ओर जाने की अधूरी कामना बाकी रह जाती है और उसी अधूरी कामना को लेकर हमको फिर से जन्म लेना पड़ता है अभी हम इसमें पढ़ चुके हैं कि एक हमारे शरीर में एक पुरियाक होता है जो हार्ड डिस्क की तरह काम करता है वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है हमारी अधूरी इच्छाएं हमारी कामनाएं और उनको ही वैसे के वैसे वो अगले जन्म के लिए जिम्मेदारी तो बैलेंस शीट हमारी जब कैरी फॉरवर्ड होती है तो उसमें सबसे पहले हमारा डायरेक्टिव बताया जाता है कि हमारी क्या अधूरी कामनाएं थी क्या थी भावना जिस चीज को हम लेना चाहते थे और नहीं ले पाए तो उस अधूरी कामनावश हमको फिर नए शरीर प्राप्त होते हैं। तो क्या हम ये चाहेंगे कि हम एक इस जन्म की गलतियां कई जन्मों में करते चले जाए अच्छा फिर क्या है पाना बुरा नहीं है प्रारब्ध वश जो मिल रहा है उसको स्वीकारना भी बुरा नहीं है प्रारब्ध वश हमको करोड़ रुपए में मिल रहा है तो बुरा नहीं है लेकिन बुरा तब है कि उसके बाद फिर और उसके बाद फिर और की कामना जीवन में समाप्त नहीं हो और हमारा जीवन समाप्त तो हो जाए लेकिन वो कामना समाप्त नहीं वो स्थिति को हमको बदल पड़ा तभी तो कहते हैं कि बाल बराबर फर रखे समझ नहीं आए तो हमको ऐसा लगने लगेगा कि हम संसार से आपको विरक्त कर रहे बिल्कुल नहीं कर रहे विरक्त विरक्त क्यों करेंगे आप अपना कार्य करें अपने जीवन का लेकिन एक स्थिति तक जाने के बाद आपको उस स्रोत की याद जरूर आना चाहिए इसका इसके, इसके उदाहरण तो हमको हमारे गुरुदेव छोटे-छोटे चीजों देते हैं कि एक मेले में एक आदमी महीने भर के लिए दुकान लगाता है तो कितनी भी फेला ले दुकान शाम के समय वापस आ जाता है ना तो हमको अपने जीवन का संध्याकाली पहचान में नहीं आए और हम दुकान में नहीं आवे रहे तो फिर तो लुटेरे लूट के ले जाएंगे रात में और जब महीना भर हो जाता है खत्म हो जाती है उसके बाद तो हमको सारा सामान पैक करके यात्रा आगे बढ़ा देना पड़ता है या तो दूसरी यात्रा में चलो या फिर घर चलो तो अगर हम ये भूल जाएं कि नहीं हम तो यहीं पसरे रहेंगे है ना? तो फिर हम अपना दुर्भाग्य खुद लिख रहे हैं तो सौभाग्य लिखने के लिए हमको अपनी सीमा पहचानना जरूरी है कि कहां तक हमको अपना फेरावना और कब हमको उसको वापस समेटना तो तो तो तो है तभी ले पाएंगे सही आनंद आप अगर मैनेजमेंट के हिसाब से भी पढ़ो तो चलो मान लो आप 20 की उम्र से कमाना शुरू करते हो और अस्सी तक तुम्हारी इच्छाएं ही नहीं खत्म होती और कमाने की और उसमें तुम 50 करोड़ कमा भी लेते हो तो क्या उस 50 करोड़ का सुख भोगने के लिए आप और आगे जीवन अपने आपने मैनेज ही नहीं करा नहीं। आप तो ये मैनेज कर सकते हैं कि पैंतीस की उम्र के बाद में जीवन का वो हर आनंद लूंगा जो मेरे को लेना चाहिए लेकिन क्या आप ले पाते हो क्यों उसको मैनेज करने में ही उस धन को मैनेज करने में ही और उसको और बढ़ाने में ही आपका बाकी का समय सब समाप्त हो जाता है अब इसके आगे पुनरपिच पंच शक्ति प्रसर क्रमेण बहिरपी तत् अंड त्रयम विचित्रम सृष्टम बहिरात्म लाभ अब आव वो जब सब कुछ अपने आप में समेट लेता है जैसे जो एक शिव अपने आप जिसको हम कहते हैं ना तीसरी आंख खुलती है तो सब कुछ प्रलय हो जाता है तीसरे आंख का मतलब होता है हमको अभेद की दृष्टि मिलती है इसलिए सबको संसार शिव दिखाई देने लगता है कोई प्रलय है और शिव जब सब अपने आप में समेट लेता है प्रलय हो जाता है उसके बाद में वो अपने स्वरूप को फिर बाहर देखना चाहता है और इस तरफ पुनरपिन सृष्टि करता है तो सृष्टि करने का एक क्रम ठीक एक सिंपल ऑसिलेटरी मूवमेंट की तरह चलता रहता है जिसको बोलते हैं ना कि सामान्य आवृत्त गति पेंडुलम की तरह वो चलता रहता है वो गृति वो बाहर निकालता है फिर अपने में समेटता है बाहर निकालता है फिर अपने में समेटता है बाहर निकालने की आरंभिक गति बहुत तेज होती है और फिर धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। कैसे जैसे पेंडुलम जब सेंटर से निकलता है तो उसकी गति बहुत तेज होती है और फिर गति धीमे होते होते होते एक तरफ जाके वो शांत हो जाता है फिर उसके बाद वहां से फिर वापस लौटता है केंद्र में उसकी गति फिर तो पुनः बहुत तेज हो जाती है और वो दूसरी तरफ जाते रहते फिर शांत हो जाता है इसी तरीके से जब विस्फोट होता है तो भयंकर विस्फोट होता है और उसकी परिधि तक जाते जाते उसकी गति शांत होती है शांत पूरी तरह शांत होने के बाद वो लौटना शुरू करता है इस क्रिया में अरबों वर्ष का समय लगता है हमारे लिए एक इंसानी समय के हिसाब से लेकिन समय सापेक्षिक ये मत भूलना क्योंकि समय की हमको जो भावना है इस सापेक्षिकता को हमारे ऋषि समझ गए थे जिनको हम बचपन में मजाक समझते थे हम समझते थे कि इंसान के सौ साल ब्रह्मा का एक क्षण और ब्रह्मा के सौ साल शिव का एक क्षण है ना इसे, कर, इसे लिखे हैं पुराण में तो हमको वो चीजें मजाक लगती थी सचमुच मजाक नहीं सचमुच में समय की आपको जो भावना है आपको जो फीलिंग है समय की इस स्पेस के अंदर जो समय की फीलिंग है वो सापेक्षिक है आपको जो फीलिंग हो रही है वो एप्सोल्युट फीलिंग नहीं है कि सबको एक जैसी फीलिंग होना चाहिए नहीं ये सापेक्षिक फीलिंग है आपके लिए जो समय की गति है वो सापेक्षिक जो अगर आपका ऑब्जर्वर बहुत फास्ट जा रहा है कोई प्रकाश की गति के नाइन्टी गति से जा रहा है तो उसके लिए समय थम सा जाता है क्योंकि समय और अंतरिक्ष दो को एक ग्राफ में प्लॉट करो आप एक्स वाई के अंदर एक में समय एक में अंतरिक्ष तो समय की दिशा में हम तीन लाख किलोमीटर प्रति क्षण की गति से चल रहे हैं एक सेकंड में हम तीन लाख किलोमीटर प्रकाश की गति से समय की दिशा में चल रहे हैं और अंतरिक्ष में हमारा विचरण कैसा होता है कभी एक क्षण में दो फीट चले कभी एक सेकंड में तीन फीट चले चलो रॉकेट में बैठ गए तो एक सेकंड में कितनी दूर चलोगे पांच किलोमीटर दस किलोमीटर तो उस तीन लाख किलोमीटर की तुलना में पांच किलोमीटर दस किलोमीटर तो हमारा डेविएशन इतना सा होगा जरा सा है ना पैदल चलने में तो न के बराबर होगा रेल में चलने के न के बराबर होगा राकेट में चलने से डेविएशन हल्का सा होगा तो उस डेविएशन की वजह से हमारी जो समय की दिशा में गति थोड़ी सी कम हो जाएगी है ना जैसे जैसे गति हमारी बढ़ते चली जाएगी वैसे वैसे अंतरिक्ष में डिविएशन बढ़ेगा तो समय की गति कम हो जाएगी देखते हो आप इस टॉप को देखो कि यहां पर नीचे इसकी छाया यहां देखो तो नीचे होती चली हो जाएगी और जिस वक्त तो तो प्रकाश की गति से चलेगा समय थम जाएगा क्योंकि समय की गति में हमारी गति जीरो हो जाएगी अंतरिक्ष में गति अगर हमारी प्रकाश की गति के बराबर हो गई तो समय में गति शून्य हो जाएगी और हमारी पूर्ण गति प्रकाश की दिशा में होने लगेगी अंतरिक्ष की दिशा में होने लगेगी और प्रकाश की गति से जब अंतरिक्ष की दिशा में कोई चलता है समय उसके लिए थम जाता है तो इस तरह हम जो समझते थे वो गलत नहीं है तो वो शिव फिर अपने स्वरूप को जब बाहर देखना चाहता है तो फिर से एक सृष्टि का निर्माण करता है अपने स्वरूप को बाहर देखने के लिए सृष्टि का निर्माण करता है सृष्टि निर्माण करने में अद्वैत का सबसे बड़ा ही तर्क और सबसे बड़ी समझ यही है सबसे बड़ा बोध देने वाली बात भी यही है कि जब वो अकेला था और एक सुप्रीम पावर अकेले ही होती है जसबीस नहीं हो सकती जब वो अकेला था तो उसने सृष्टि का निर्माण किया तो उसको निर्माण करने के लिए कोई उपादान कारण संभव नहीं था कि मिट्टी सीमेंट ईट अलग अलग ऑर्डर देकर बुलाने सकता था अपने आप को ही उसने सृष्टि के रूप में परिवर्तित किया इसलिए जो कुछ दिखाई दे रहा है वो शिव अपना स्वयं का स्वरूप बाहर देखने के लिए ये सब किया अब इसके आगे एक संयुक्त रूप से चार सूत्र हैं इति शक्ति चक, चक्र यंत्र क्रीड़ा योगे नाहान्य देव अहमेव शुद्ध रूप शक्ति महाचक्र नायक पदस्थ अब इस शक्ति चक्र का विकास करने के बाद इसको खेलते हुए इस शक्ति चक्र के स्वामी या नायक के रूप में वह अवस्थित है यह शक्ति चक्र इस ब्रह्मांड को उसने बनाया और ब, बनाने के बाद इस खेल में वो नायक की तरह उपस्थित है अहमेव शुद्ध रूप शक्ति महाचक्र नायक पदस्थ यह मेरा ही स्वरूप है जो मैंने बनाया है और मैं ही इसका नायक हूं क्योंकि इसके सेवा कोई है ही नहीं मेरे सेवा मैये भाति, मुझमें मैये भाति विश्वम दर्पण युव निर्मले घटा दी ने मुझ में भाति भा ने प्रकाश होता है भाति का मतलब होता है अस्तित्व में आना तो मैय भांति मेरे अंदर ही यह समस्त संसार अस्तित्व में आया है मेरे भीतर मेरे बाहर नहीं मेरे भीतर ही यह संसार क्योंकि मेरे बाहर तो कुछ ही नहीं जो कुछ है मैं ही हूं अस्तित्व मेरा ही नाम है तो मैय व भांति विश्वम दर्पण युव निर्मल घटा दी नहीं जैसे भिन्न भिन्न भिन वस्तुएं स्वच्छ दर्पण में दिखाई देती हैं उस दर्पण से अभिन्न और दर्पण से भिन्न भी दिखाई देती है लेकिन वो दर्पण से अभिन्न है जो कुछ दिखाई देता है दर्पण में वो दर्पण से अभिन्न है तो जिस तरह दर्पण में समस्त संसार दिखाई देता है उसी तरह से विश्व भी मेरे भीतर ही अस्तित्व में आया है और मत प्रसृति सर्वम और ये मेरा ही प्रसार है सर्वम स्वप्न विचित्रमु सुप्ता जिस तरह स्वप्न में मैं सब कुछ देखता हूं लेकिन वो मेरा अपना ही विकास है हम इसमें पढ़ चुके जब स्वप्न में हम देखते हैं कि एक स्वप्न है देखा हमने कि स्वप्न में मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा हूं मेरे हाथ में एक बंदूक है सामने कोई मेरे को दुश्मन मिला मैंने उसको मार दिया है ना गाड़ी वापस ले आया अब इसमें गाड़ी कौन है गाड़ी में बैठने वाला कौन है गोली कौन और सामने जो दुश्मन कौन है यह मेरी अपनी चेतना का ही तो विकास था मेरी चेतना ही की तो करती थी इस चेतना ने ही रूप गाड़ी का लिया इस चेतना ने ही रूप गाड़ीवान का लिया इसी चेतना ही रूप बंदूक या बंदूक की गोली का लिया इस चेतना ने ही रूप, रूप दुश्मन का लिया और इस तरह सारा जो, जो संसार बना वो मात्र मेरी चेतना का ही विकास है इस चीज को समझाने के लिए कि स्वप्न में जिस तरह मेरा ही विकास होता है उसी तरह ही संसार की सृष्टि मेरा अपना ही विकास है अहमें वो विश्वरूप मैं कर चरणादि स्वभाव इव देह जैसे ये संसार मेरा अपना ही शरीर है सर्वस्मिन अहमेव स्फुरामी सब्दूर मेरा ही स्फुरण है भावेशु भाव स्वरूप स्वरूपमेव भाव का मतलब अस्तित्व जैसे ये समस्त वस्तुएं है जो हैं इसमें जो उसका मूल आत्मा अस्तित्व है उस रूप में मैं उसमें उपस्थित हूं इसको ठेक समझे कि एक शकर है उसमें मैं मिठास के तरह उपलब्ध हूं उसका अस्तित्व तो कहां से है मिठास से है, है है ना ऐसे कैसे जैसे अपने उसमें भी पढ़ने में आएगा तुमको जब गीता भी पढ़ेंगे तो कृष्ण देव बोलते हैं कि माहों में मैं कार्तिक का मास हूं मुनियों में मैं कपिल देव हूं जो सर्वोत्तम है उसका जो सार रूप अगर सार संसार के मुनियों को नहीं जानना और सिर्फ कपिल देव को आप जानते हो तो आप समस्त तो मुनियों को समझ लोगे कि मुनि कैसे होते हैं सभी मासों को मत मास समझो तुम कार्तिक मास में ही अपना आराधना कर लो तो पर्याप्त है बाकी सब संसार का काम करो है ना इस तरह वो कहते हैं कि सब में जो सार है वो मैं हूं शकर में मिठास के रूप में हूं उस समझ लो जल के अंदर मैं तरलता हूं तरलता के बिगैर जल नहीं तो जल में मैं तरलता हूं हिम में मैं शीतलता हूं स्वर्ण में मैं चमक हूं इस तरह वो कहता है कि जो भाव में भाव रूप है उसका जो मूल तत्व है उसकी जो आत्मा है वो मैं हूं उसके अंदर उसका जो अस्तित्व तो जिस चीज से है वो अस्तित्व तो मैं हूं ये टेबल है तो इसमें जो टेबल बना है जो खड़ी रह सकती है चीजों को सेंड कर सकती है उसका जो अस्तित्व तो है उस चीज से है, वो अस्तित्व में हो तो, तो हमें विश्व कर चरणादि स्वभाव युदेह सर्वस्मिन देव स्पुरामी भावेशु भाव द्रष्टा, श्रोता घ्राता देखने वाला सुनने वाला सूंघने वाला देहेंद्रीय वर्जित तो अप्यकर्तापी मैं देखने वाला हूं सुनने वाला हूं सुंघने वाला हूं हालांकि मेरे पास ना तो देह है ना शरीर है और मैं करने वाला भी ना अ करता हूं यद्यपि अप्य मतलब यद्यपि ना मैं अकर्ता हूं मैं कुछ नहीं करता मैं कुछ नहीं करता मेरे पास ना कोई कान है ना आंख है ना नाक है ना त्वचा है उसके बावजूद भी मैं दृष्टा हूं श्रोता हूं सब कुछ हूं सिद्धांत आगम तर्क चित्रान अहमेव और जो संसार में जितने शास्त्र हैं तर्क हैं, सिद्धांत हैं। उन सबका रचना करने वाला भी मैं हूं हालांकि मेरे पास ना तो कोई हाथ है ना पैर है इसको बहुत सुंदर जो एक है ये लिखा हुआ कि कि मैं बिना पैर के उपनिषद मिलते मैं बिना पैर के भी दौड़ता हूं और तेज से तेज दौड़ने वाले के पहले वहां पहुंच जाता हूं क्योंकि मैं वहां पहले से हूं क्योंकि अस्तित्व तो पहुंचेगा क्या अस्तित्व के बाहर तो जा नहीं सकता अंतरिक्ष के बाहर जाने सकता वो अंतरिक्ष में ही हो तो जब कोई तेजी से तेजी से भी कहीं पहुंचेगा तो मैं उससे पहले पहुंच जाऊंगा और जबकि मेरे पास कोई पैर नहीं है क्योंकि तो उसको पैर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ वही है ना तो सब जो हम कहते हैं कि आंख देखती है तो किसको दिखाती है, किसके निमित्त देखती है देखने का प्रयोजन किसका है किसको इच्छा है देखने की कोई कान सुनते हैं तो कान तो एक यंत्र है जो बाहर से आने वाले कंपनों को भीतर भेज देते हैं लेकिन वो किसके हेतु भेजते हैं किसके निमित्त भेजते हैं वो अंदर की तरफ कौन बैठा है जो उसको सुनने का आनंद लेता है कान तो शरीर के आंख शरीर की नाक शरीर का है त्वचा शरीर की है लेकिन मैं अंदर बैठा ना तो मेरे कान है ना नाक है ना त्वचा है ना शरीर है फिर भी मैं सुनता हूं यानी इस शरीर से उसका भेद बताने के लिए ये बताया कि मैं अंदर बैठा इसका आनंद लेता हूं और मेरे निमित्त ही कोई सुनता है मेरे निमित्त ही कोई देखता है मेरे निमित्त ही कोई बोलता सुनता है लेकिन मेरे पास न तो ना तो नाक है ना आंख है ना कान है और मैं उस सब के रहित होकर भी सुनता और देखता हूं यह मेरी अपनी वास्तविक परिचय है क्यों मैं चेतना स्वरूप हूं इतम द्वैत विकल्प अब यह बात जब हृदय में धारण हो जाती है तो इत्तम द्वैत विकल्प गलित प्रविलंगे मोहिनी माया जब ऐसा द्वेत की भावना गल जाती है तो जो मोहिनी माया है जिसकी वजह से हमको द्वेत का आभास होता है भिन्नता का आभास होता है वो हम उल्लंघन कर जाते हैं प्रविलंग है प्रविल ना अच्छी तरह से उसका उल्लंघन कर जाते हैं तब वो हमको और ज्यादा पांच कंचुकों में बांधने की क्षमता खो देती है जब हम उन कंचुकों को भेद के बाहर निकल जाते हैं तो उस समय हम उन पांच कंचकों के बस से बाहर आ जाते हैं उनके चुंगल से बाहर आ जाते हैं सलिले सलिलम तब जैसे जल में जल मिल गया क्षीर क्षीरम इव दूध में दूध मिला दिया ब्रह्मणि लई सियात जब द्वेत का विकल्प मिट जाता है उस समय जिस तरीके से ये भावना भी बताइए इतना, तर, जिस तरीके से मैं आंख के बिगर देखता हूं कान के बिगर सुनता हूं तो जब हमको यह द्वेत का विकल्प मिल जाता है अपने आप को चेतना के रूप में हम पहचान लेते हैं और अपना ही मेरा ही समस्त विकास है मेरे हाथ काओं की तरह पूरा ब्रह्मांड है तब जब यह भिन्नता की दृष्टि समाप्त हो जाती है तब उस द्वेत के विकल्प हो जाने पर यह मोहित करने वाली माया जो हमको द्वैत के जाल में फंसाती है हमको मोह के बाहर संसार की ओर आकर्षित करती रहती है और हमें सतत एक दुश्मन की तरह खिलौनों की तरह खेलती है उस परिस्थिति से मैं उससे पार हो जाता हूं अच्छी तरह से उल्लंघन करने लग जाता हूं और तब क्या होता है सलिले सलिलम आने आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा भिन्न भिन्न का ये तो ऐसे होगी कि दुकान के सारे गहने निकाल के इकट्ठे गला दिए सारे गहने निकाल के गला दिया और अब उसमें हेम या स्वर्ण हमको दिखाई दे रहा है बाकी हमको वो भिन्नता खत्म हो गई अब उसमें से फिर निकालें यार वो फलाने वाला वो फलाने आदमी का वो चूड़ा रखा था कहां है आप कहां मिलेगा वो सब गला दिए अब उसमें से तुमको नहीं हो फलाने वाली मेरी वाली अंगूठी भी थी उसमें अब उसमें कहां मिलेगी तुम उसकी फिर से बना सकते हो लेकिन वही वाली अंगूठी क्या मिलेगी ऐसे ही हम एक बार शिव में अपने आप को समर्पित करने के बाद हम वो नहीं रह जाते जो थे जैसे महात्मा बुद्ध एक बार भिक्षा मांगने खुद के घर पहुंच गए थे तब उन्होंने घर वालों ने पहचाना उन्होंने अपनी पहचान इनकार किया बोले जो गया था वो आया नहीं है और जो आया था वो गया ही नहीं कभी इसलिए वो अपनी पहचान गए क्योंकि अब वो शुद्ध स्वरूप में अपने आप को पहचाने लगे तो इस तरह दूध में दूध और पानी में पानी मिल जाएगा जैसे स्वर्ण में स्वर्ण मिल जाएगा तो भिन्नता समाप्त तो हो जाएगी सब एक में हो जाएगा उसके बाद में हम वो चीज उससे वापस नहीं निकाल सकते जो हमने भिन्नता के दृष्टि से देखी थी और ब्राह्मणी लय से और इसी तरह से जो योगी है ब्रह्म में लय हो जाता है उसी तरह से योगी ब्रह्म में लय हो जाता है अब उसको अपनी व्यक्तिगत पहचान समाप्त हो जाती है, उसकी अपनी पहचान होती है इस ब्रह्मांड की तो जब द्वैत का विकल्प समाप्त होता है तो हमारी एक नई और विस्तृत और विशाल पहचान बनती है जैसे कि आप एक जल की बूंद को किसी शीशी में भर लो फिर उसके बाद में गंगा नाम दे दो उसका नाम कुछ और भी दे दो एक इंजेक्शन की शीशे में भर के वाटर फॉर इंजेक्शन बोल दो उसका भी कुछ और नाम दे दो लेकिन इसको एक बार समुद्र में डाल दो उसकी अपनी पहचान तो खत्म हो गई वो पहचान आप उसकी वापस कभी भी नहीं ला सकते उसमें की 50 दूसरी बना लो पर वही वाली तो नहीं आ सकती उसने अपनी पहचान समाप्त कर ली ऐसे ही ढेर बच्चे पैदा होंगे ढेर लोग पैदा होंगे दुनिया में लेकिन वो योगी वो लोगी ब्रह्म में जो लीन हो गया उसने अपनी पहचान समाप्त कर ली अब इसके पीछे एक व्यक्ति से जब बात कर करें तो उसने कहा तर्क करा कि जब मेरी पहचान खोती तो ऐसे काम में करूं क्यों मैं ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा पाठ पढ़ूं क्यों कि मेरी पहचान खत्म हो जाए मेरे को तो अपनी पहचान बनानी संसार में मेरे को अपनी पहचान खत्म नहीं करनी सत्य यह है कि तुम्हारी जो वास्तविक पहचान है वो अमृत वो तुम्हारी पहचान है जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता और ये जो पहचान है तुम्हारी ये तो चलो नष्ट हो जाएगी तुम कितनी भी पहचान बना लो क्या इस शरीर के साथ अमर हो सकते संभव ही नहीं है इसलिए कमल भैया जैसे एक व्यक्ति ने तर्क किया कि मैं अपनी वास्तविक पहचान खोने का मार्ग क्यों अपनाऊं आध्यात्मिक मार्ग में मेरी तो यह पहचान खो जाएगी मेरे बता तो अपनी पहचान बनाना है तो सत्य है कि तुम जिस पहचान को बनाने की बात कर रहे हो वो पहचान तो खोना ही है इस शरीर के साथ में खो जाएगी तुम कितने भी बड़े बन जाओ इस शरीर के साथ में तुम वापस वापस मिट्टी में जाने वाले हो लेकिन अगर तुम्हारी वो पहचान वास्तविक पहचान बन जाए शिव तो वो तुम्हारी अमृत परिचय है तुम्हारा क्योंकि उस समय उस पहचान को नष्ट करना संभव नहीं जैसे मरीज बात करते हैं कि एक शिशि में गंगा जल ले लो तो वो शिशि तो टूट फूट जाएगी और हमने कहा था कि सन छप्पन में हम लेके आए थे तो वो पहचान तो खत्म हो जाएगी उस शीशी के टूटते से खत्म हो जाएगी लेकिन अगर इस गंगा जल को समुद्र में मिला दोगे तो उसका परिचय समुद्र जल से हो जाएगा और समुद्र की, की परिचय समाप्त तो नहीं होगा वो गंगा का परिचय तो समाप्त हो जाएगा ये हम सापेक्षिक समझाने की बात कर रहे हैं संसारी ऐसे देखा तो मतलब पारमार्थिक दृष्टि से समुद्र में समाप्त हो जाएगा आ, लेकिन संसारिक भाषा से हम समझाने के लिए ऐसी बात कर सकते हैं तो सलीले सलीम क्षीरे शीर में ब्रह्मणी लई से आते हैं ब्रह्म में योगी लीन हो जाता है उसी तरीके से जैसे दूध में दूध अब चार भैंसों का दूध आया आपने वो सबको मिला दिया आप क्या कि मेरी वाली भैंस का दूध अलग चाहिए मेरे को तब कहां से लाओगे आप उसको संभव नहीं है कि उसमें अलग और उसमें कोई भिन्नता दिखाई भी नहीं देगी आप जब एक हो गया वो तो भिन्नता दिखाई नहीं देगी पानी में पानी मिला दिया आपने सलेले सलिलम क्षीर क्षीरम उसके बाद में फिर तुम उसको अलग नहीं कर सकते वैसे जैसे सारे गहनों को इकट्ठा करने के बाद अब आप उसका सोना बना दो उसके बाद तुम्हारे उस गहने की पहचान खत्म हो गई वो गहना ही भिन्नता का ज्ञान है और गहने का ज्ञान झूठा है सच्चा ज्ञान तो सोने का है इतम तत्व समूह है भावनाया शिवमयत्व अभियाते कह शोक को मोह सर्व ब्रह्म जब व्यक्ति की अपनी वास्तविक पहचान जैसे दूध में दूध मिल गया उस तरह कैसे उसमें ब्रह्म में विविलीन हो गया योगी उसके बाद में उस व्यक्ति को क्या कोई शोक क्या कोई मोह कोई कोई लालच क्या कोई इच्छा हो सकती क्या उसको ऐसा लग सकता कि ये मेरा है ये मेरा पराया है क्या ऐसा लगता है ये चीज चाहिए मेरे को ये चीज नहीं चाहिए यह चीज चाहिए सुख चाहिए दुख नहीं चाहिए उसके लिए समस्त ब्रह्मांड उसका अपना ही स्वरूप है तो उसको बाहर से कोई चीज कि इच्छा नहीं होगी किसी लोगों को वस्तु की इच्छा नहीं होगी ना उसकी किसी और धन को पाने की इच्छा होगी जिसे पंकज भैया ने कही थी बात कि हमको क्या इच्छा नहीं करना चाहिए कि हमारी उन्नति हो लेकिन इस उन्नति की कितनी भी सीमा तक चले जाएंगे हम पूरे ब्रह्मांड के मालिक नहीं बन सकते लेकिन यहां पर वो पूरा ब्रह्मांड का मालिक बन जाएगा क्योंकि कितनी भी कितनी भी उन्नति करो लो और उसके साथ में एक अवगुण सदा साथ चलेगा वासना का क्योंकि वो अवगुण कभी समाप्त तो होगा ही नहीं क्योंकि हमारी दिशा फिर भी उसी तरफ रहेगी सतत और की इच्छा रहेगी तो अतृप्ति की इच्छा रहेगी एक भिखारी बने की इच्छा रहेगी और सम्राट तभी बनेगा जब वो इस ब्रह्मांड का मालिक है इसका तो और कुछ नहीं हमारे गुरुदेव की एक परिभाषा छोटी सी भिखारी वो जिसकी इच्छाएं समाप्त तो नहीं हुई सम्राट वो जिसकी इच्छाएं समाप्त जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई जब उसको कुछ नहीं चाहिए तो तो फिर सम्राट है ना चलो वो किसी के किसी के कहने में भी बहके में भी क्यों आएगा लालच में भी क्यों आएगा किसी के कहने में भी क्यों आएगा क्यों कि हम कब आते हैं किसी के कहने में जब हमारे को लगता है कि यार इस व्यक्ति के कहने में अपन सुन लो तो ये शायद कल मेरे काम में आएगा अपना फायदा इन्वेस्ट करते हैं अपन किसी के दिए हुए दुखों को सहन करके इन्वेस्ट करते कि कल इसको अपन काम में ले सकते हैं है ना तो हम जब इच्छाएं हैं हमारी तब तक हम गुलाम हैं फकीर हैं और जब हम कहते हैं कि हड़प कुछ नहीं चाहिए हमारा है ना तुम क्या करोगे हमारा क्या बिगाड़ लोगे सचमुच में को कोई किसी का बिगाड़ क्या है कहां कर सकता है शरीर का जो उसका बिलांगेंगे चोरी कहां कर सकता है धन दौलत की जो कि उसका फिर बिलांगेंगे तुम्हारा नाश कहां का कर सकता है इज्जत का फिर वो भी उसकी बिलांगेंगे सचमुच में तुम्हारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता जब तुम अपने आप को चैतन्य रूप में जानते हो तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता तुम तक पहुंच ही नहीं सकता और जब तुम तक वो पहुंच जाएगा तो फिर तुम्हें हो जाएगा तो तभी तुलसीदास जी बोल जानत तुम्ही तुम्हें हो जाएगी जो तुमको जानता है वो तुम्हें हो जाता है जो ईश्वर को जानता है सचमुच में जानता है वो ईश्वर बन जाता है तुलसीदास जी अद्वैत के प्रबल समर्थक उन्होंने जबरदस्त जो बातें लिखी हैं और वो भी इशारों में लिखी है। क्योंकि वो सामान्य जनता के लिए लिखे था उन्होंने महाकाव्य वो जानते थे कि अगर मैं अधेत की ज्यादा बात करूंगा लोग समझ नहीं पाएंगे पर उन्होंने इशारों में सब जग कि जग पैखन तुम देख न हारे विधि हरिशंभू नचावन हारे अन्य संसार एक दृश्य है और उसको देखने वाला एक ही है और वो तुम हो और विधि हरिशंभू ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तुम ही वो पद देते हो उनको भी नचाते तुम ही तुम ही उसको ब्रह्मा बनाते हो तुम्हें उसको विष्णु बनाते हो, तुम उसको शिव बनाते हो तुम भी बना लो लेकिन तुमका नाम नहीं रखा उन्होंने तुमसे दादी ने में नाम नहीं रखा कि तुम कौन उन्हें कहा तुम्हारी इच्छा हो उसको शिव बोल दो क्राइस्ट बोल दो अल्लाह बोल दो ईश्वर बोल दो जो बोलना बोलो है ना तुम्हारी मर्जी है वो बोलो वो तुम तो उन्होंने तुम करके छोड़ दिया उसको विधि हरि शंभु नचावन हारे तुम ही उसको नचाहते हो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हें नचाहते उन्होंने वो उसका नाम लाके छोड़ दिया क्योंकि सर्वोच्च सत्ता का नाम तुम्हारी मर्जी तुम रखो उसको विष्णु कृष्ण राधा बोलो बोलो तुम्हारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो सर्वोच्च तो सर्वोच्च रहेगा है ना इसलिए वो ध्यान में आने वाली चीज है और वो नाम से परे है नाम रूप से परे है तो इतम तत्व तो समय है भावनाया। शिवमहत्व में कह शोक को मोह सरो परमाओ जिसने सब कुछ ब्रह्म की तरह स्वयं दिखाई देता है उसको कोई शोक नहीं किसके लिए शोक करेगा वो कोई चला गया मर गया उसको मालूम है मुझसे बाहर तो ही नहीं सकता कोई जी गया पैदा हो गया तो कोई कोई खुशी भी उसके लिए क्योंकि वो तो आनंद में डूबा हुआ है उसके लिए और आनंद को बढ़ाया नहीं जा सकता समुद्र के अंदर आगे एक जल डाल दोगे एक लोटा तो ऐसा मत उम्मीद करना कि बड़ा खुश हो जाएगा कि मेरे में पानी बढ़ गया क्यों? कि वो तो उसको बढ़ाया ही नहीं जा सकता और ना उसको घटाया जा सकता जब शिव में शिवमयता को लेकर हम विलीन हो जाते हैं तो शिव को बड़ा नहीं हो जाता और उसमें से जब हम अलग हो जाते हैं संसार बनाने के लिए तो फिर भी वो छोटा नहीं हो जाता तब होता तो पूर्ण से पूर्ण मादाए पूर्णमय वा पूर्ण निकलने के बाद भी जो निकलता है वो भी पूर्ण है और जब बचता है वो पूर्ण है तो कर्मफलम शुभाशुभम मिथ्या ज्ञानन संगमा देव अब फिर हम कहते हैं है कि जब इतना शुद्ध है इतनी शुद्ध चेतना तो फिर उसको कर्मफल क्यों लगता है तो कर्मफल तब लगता है कि संग दोष से इसके अगले विष्मों ही संग दोष तस्करों योगो अपे तस्कर सीएव अने जिस तरह के चोर के साथ रहने से साहूकार भी चोर की तरह दिखाई देने लगता लोगों को कि चोर के साथ रहता तो निश्चित ये भी चोर है उसी तरीका से इस शरीर से अंता करने के बाद इस शरीर के कर्मों को भोगने की जिम्मेदारी उसी चेतना की हो जाती और वो चेतना उसी पुरष्टक को लेकर और नए नए शरीरों को ग्रहण करती है जो उस शरीर की कर्मफल थी आज इतना ही आज मेरे ख्याल में पर्याप्त